ہنسینی کی جھیل ایک وقت کا قصہ ہے ایک دور دراز علاقے کے گھنی جنگل میں ایک جھیل تھی جس کا نام تھا ہنسینی کی جھیل اس میں رہتی تھی ایک لوتی ہنسینی جو خاموشی سے اور بہت سائز تگی سے صاف پانی پر تیرتی تھی ہنسینی کی جھیل حالانکہ بہت خوبصورت تھی پر اس کا ایک راز تھا سورج غروب ہونے پر یہ ہنسینی ایک بہت ہی خوبصورت جوان خاتون میں بدل جاتی یہ خاتون ایک شہزادی تھی جس کا نام تھا اوڈیٹ اسے روتبات نام کے ایک ظالم ساہر نے بددعا دی تھی کیونکہ وہ اس کے رحم دلطور طریقوں سے نفرت کرتا تھا صرف ایک ہی طریقہ تھا اس بددعا کو خارج کرنے کا اگر اسے سچی محبت نصیب ہو جاتی اوڈیٹ دیکھ رہا ہوں تم ابھی بھی لانت زدہ ہو کیا ابھی تک تم نے بددعا سے نجات نہیں پائی؟ जितना चाहे तुम हंस लो मेरी सच्ची मोहब्बत यकीनन आएगी और मुझे बचाएगी रोथबाट सच्ची मोहब्बत <laughs> इस अंधेरे जंगल में कौन तुम्हें ढूंढेगा और कौन एक हंसनी से मोहब्बत करेगा तुम हमेशा इस जंगल में तन्हा ही रहोगे <laughs> वो जरूर आएगा मेरा दिल कहता है कि वो आएगा एक सल्तनत में जो जंगल से ज्यादा दूर नहीं थी एक मलिका रहती थी जो बहुत रहम दिल थी उसका एक बेटा था जिसका नाम था सिगफ्रीड। जो बहुत ही खूबसूरत होशियार और ताकतवर था पर रहम दिली की सिद्ध उसमें नहीं थी एक शाम मलिका ने उसे अपने पास बुलाया सिग्फ्रिड यहाँ आओ मेरे पास तुम्हारे आ, एक घोड़ा देखिए मम्मी यकीनन ये एक मामुली घोड़ा है चलो भी सिग्फ्रेड नहीं वाकई ये इतना ज़्यादा ताकतवर तो नहीं लगता मम्मी खैर मुझे तो काफी चुलबुला लगता है शायद तुम्हें इसका नाम रखना होगा टंपर अब सुनो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है सिफ्रीद ने देखा कि तीन खूबसूरत जवान लड़कियां बड़ी नजाकत से उसके पास आई ये वो कुमारी लड़कियां हैं जो तुमसे मिलने आई हैं ताकि तुम इनसे निकाह करूँ? पर मैं निकाह नहीं करना चाहता अम्मी और ये लड़कियां इन्हें तो मेरी परवाह तक नहीं है ये सिर्फ इसलिए मुझसे निकाह सिक्फ्रेड, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, अम्मी। सुनो, खोड़े। चलो, देखे तुम में कितनी ताकत है। चलो यहां से कहीं दूर चलते हैं। स्टॉम्पर ने हवा में अपने खुर उठाकर दुलत्ती मारी और फिर सल्तनत से बाहर पूरी रफ्तार से सरपट भागा। शे� और चाहे वो जितनी भी कोशिश करता घोड़ा भागता ही गया फौरन ही वो जंगल में पहुंचा अचानक स्टॉम्प पर रुक गया और शहजादा सिक्री पत्तों के एक ढेर पर जा गिरा ओह ओह क्या किया ना मुराद घोड़े ठीक से भाग भी नहीं सकते तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा बलचायस ही वो मुड़ा وہ اتنا حیرت زدہ ہوا کہ وہ اپنی اس برے دن کے بارے میں بھول ہی گیا اس نے خود کو نیچے خسکایا کچھ جھاڑیوں کے پاس اور جھیل کو گھورنے لگا آخر کار کچھ شانتی اور سکون ملا امی ایسا کیوں کرتی ہے وہ چاہتی ہے میں کسی ایسے سے نکاح کروں جسے میں جانتا تک نہیں ہوں اور مجھے ایسا گھوڑا دیتی ہے جو مجھے پسند تک نہیں ہے کتنا برا دن تھا آج کا जब शाहजादा अपने बुरे दिन के बारे में बढ़-बढ़ा रहा था, शाहजादी ओडेट जो एक दरख्त के पीछे छिपी थी, और अब वो उसे देख रही थी। ये शख्स कौन है? वो यकीनन किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में लगता है। हर बात खौफनाक है, ये दुनिया खौफनाक है, यहाँ तक कि ये फूल भी खौफनाक ह� उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उन्हें सजा मिले शहजादा सिकफ्रीड ओडेट की खूबसूरती पर मर मिटा तुम कौन हो मैं ऑडिट हूँ इस झील की शहजादी तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की और बेकसूर फूलों को तबाह करने की मैं शहजादा सिकफ्रीड हूं और मैं इन बेकार फूलों की परवाह नहीं इनके भी जजबात हैं मेरे और तुम्हारी तरह। तुम इससे मुत्तफिक क्यों हो रहे हो? ओडेट ने फूल पर अपना हाथ रखा और उसे फिर से खिला दिया। शहजादा सिक्फ़ीड सक्ति में आ गया। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। ओडेट शहजादे की ओर देखती है और मुस्कुराती है। इस तरह से तुम मेरी जाने क्यों मुस इसे आजमाओ, रहम दिल बनने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। क्या तुम मेरी बेझिटी कर रही हो? ये इंतहाही बकवास है। मैं जा रहा हूँ। चलो घोड़े। हे शहजादे, एक मर्तबा आजमाना। तुम भी मुस्कुराओगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। शहजादा सिकप्रिड वापस सर दौड़ता गया। बापसी की दूरी बहुत ए नौजवान, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिलाओगे? मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी? तुम खुद को समझते क्या हो? तभी ओडेट की आवाज उसके ज़हन में साफ़ गुंजी। हे शहजादे, रहम दिल बनने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। अब ये लो, तुम ये ले सकते हो। चलो पूरा पिलो, मुझे ये नहीं चाहिए। बहुत-बहुत اس سی شہزادہ اتنا حیرت زدہ ہوا کی انجانے میں وہ مسکرا دیا. وہ بہت اچھے مزاج میں گھوڑے پر سوار ہوا اور جلدی ہی گھر پہنچا. اگلے دن محل میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان جوان خاتونوں کا استقبال کرے گا. ایسا پہلے اس نے کبھی نہیں کیا تھا. جب اس نے ان کی جذبات دیکھی تو اسے اور بھی اچھا لگا. تو اس کا مطلب یہ تھا؟ میرے خیال سے میں آج رات پھر اس سے جا کر ملنے والا ہوں. तो रात को वो वहाँ चुपके से खिसक गया जहाँ उसका घोड़ा था। श्श्श ये मैं हूँ मैं उस झील पर जाना चाहता हूँ इसी वक्त मुझे वहाँ ले चलो। क्या कर रहे हो तुम? <coughs> मेरा मतलब मेहरबानी करके मुझे झील पर ले चलो स्टॉपर। और वो बाहर निकल पड़े दूर उस झील पर। ओडेट बहुत हैरतजदा हो गई। ओ त क्यों क्या शहजादे को जहां कहीं उसका मन चाहे जाने की इजाजत नहीं है साथी, तुम्हारा शुक्रिया कि कल ही तुमने मुझे काफी कुछ खास सिखाया था ये मेरी खुश किस्मत है चलो मैं तुम्हें ये सब दिखाती हूँ तुम भी आ... ओ इसका नाम है स्टंपर सलाम स्टंपर तुम एक अच्छे घोड़े हो तो क्या अब तुम इसकी ही रात सीरीड और ऑडेट हंसते रहे और गुफ तो गू करते रहे उसने उसे उस जगह से बहुत से खब सरत مुقام को दिखाया लेकिन उसकी तवज जो सिर्फ उसकी खब सूरती और रहम दिली की तरफ थी पर रात वह उसे मिलने जाता और सुज उगने पर वह दोनों जुदा हो जाते जैसे जैसे दिन गुजरते गए हर एक न इस बात परौ क्या कि شहजादा कितना रहम दिल और द्यानतदार हो गया है बेटा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ अम्मी। आज रात पूरी सल्तनत की हसीनाएं एक रक्सो दावत के लिए बुलाई गई हैं और तुम्हें उनके साथ रक्स करना होगा। पर अम्मी, मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं उनमें से किसी से भी मोहब्बत नहीं करता। मेरे बेटे, इस सल्तनत के लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि उनके کل تمہیں ایک دلحن کا انتخاب کرنا ہوگا یہ میرا آخری فیصلہ ہے اب میں کیا کروں سٹامپر؟ اس راج شہزادے نے ان سب خوبصورت حسیناؤں کے ساتھ رسک کیا جو ماں آئی تھی وہ بہت محبت سے ان کی طرف مسکر پر وہ صرف اوڈیٹ کے مطالق ہی سوچ رہا تھا وہ رسک و دعوت پوری راج چل دی رہی پر آخر میں جب وہ ختم ہوئی شہزادہ محل سے باہر کھسک گیا चलो ओडेट को ढूंढते हैं ठीक है, है? वो सर्द रात में तेजी से सरपट भागे पर उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि उनके बहुत गरीब पीछे एक साया उनका पीछा कर रहा है वहां से हुए जल्द ही झील पर पहुंचे ओडेट ओडेट क्यों सिकफ्रेड आज रात तुम बहुत ही आ, आ, आ, आ, क्या सब ठीक है ओडेट मैं میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تمہارے بارے میں سوچی بنا نہیں رہ سکتا کیا مہربانی کر کے تم میری بیغم بنوگی؟ اوہ میں نہیں بن سکتی کیا؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ میں ہوں اسی پل سورج اگنے لگا اور اس سے پہلے کہ اوڈیٹ اپنے الفاظ ختم کر پاتی وہ شہزاد سکفریڈ کے سامنے ہی ایک ہنسینی میں تبدیل ہو گئی ओडेट नहीं तुम्हें क्या हुआ आखिर तुम हंसीनी कैसे बन गई आ, देखो बहुत अरसा पहले एक जालिम साहिर ने जिसका नाम रोथपाट था उसने मुझे एक बद्दुआ दी थी अब उसके तिलस्म की बदौलत, मैं रात में इंसान बन जाती हूँ और दिन के वक्त हंसीनी सच्ची मोहब्बत ही मुझे इस बद्दुआ से निजात दिलाएगी त चाहे तुम इंसान हो, हंसीनी हो या कुछ भी। <laughs> तुम सोचते हो कि बद्दुआ से निजात पाना इतना आसान है? किसी से ये कहना कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? नहीं, सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। क्या तुम मोहब्बत के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। तो फिर ठीक है। नहीं, सेक्फ्रेड, तुम्हारी ऐसा करने की जुर्मानत कैसे हुई? नहीं, ओडेट, उठो मेरी अजीजा, ओडेट। हाहाहाहाहा, <laughs> बेवकूफ। हो, ओडेट, मेरी जान, ओडेट, उठो। अपने चेहरे पर सालम हंसी लेकर रोत-बाट मुड़ा और चलने <Contlıky> लगा। तभी पीछे से स्टॉम्पर आया और उसे दुलत्ती मारी। रोदबाद हवा में उड़कर गिर गया और उसकी सीली स्मिथड़ी जमीन पर गिरी। अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टॉम्पर ने अपने होंसे हवा में दुलत्ती मारी और छड़ी को कुचल दिया उसे दो हिस्सों में बांटकर। नहीं। उसी पल रोदबाद गायब हो गया और कभी नहीं द अचानक छड़ी के टूटे हुए टुकड़ों से तिलेस्मी चिंगारियां निकलने लगी ये चिंगारियां उड़ती हुई ओडेट और सिकफ्रीड तक पहुंची और उन्हें छुआ फौरन ही सिकफ्रीड अपने इंसानी वजूद में आ गया ओडेट भी वापस अपने इंसानी वजूद में आ गई और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली ओड़ेट, ओड़ेट, क्या तुम, क्या तुम रोथ पार्ट का क्या हुआ? खैर, जो भी हो पर हमारे स्टॉम्पर ने उसे समा लिया। शहजादा और स्टॉम्पर ऑडेट को महल लेकर गए। सिक्वीड़ ने अपनी अम्मी को सब कुछ बयां किया जो इतनी खूबसरत शहजादी को देखकर इतनी खुश हुई कि वो फौरन ही निकाह के लिए राजी हो गई। ऑडेट और सिक्वीड़ का निकाह बड़ी श शेजादा सिगफ्रीड बादशाह बनकर तख्त पर बैठा और सल्तनत के लोग बहुत खुश हुए पर शायद आप पूछेंगे कि स्टॉर्मपर का क्या हुआ खैर स्टॉर्मपर को बादशाह की फौज में आला सिबसलहार बनाया गया और उसने इस बात का ख्याल रखा कि रोथबार जैसे लोग सल्तनत से मीलों दूर रहें